खाई अरु मदिरा पाना गर जा बद्राघात समान कुंभकर्ण दुर्म दरद रंगा चला दुर्ग तज से नन देख विभीषण आगे आ चरण निज नाम अनुज रघुपति भक्त जानी मन सुना भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह बज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा मत से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला सेना भी साथ नहीं ली उसे देखकर कर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे तातलात रावण मोहिमा कहत परम हित मंत्र विचार से ही गलाघुपति पही आय देख दीन प्रभु के मन भाय सुनसुत भयो काल बस रावन शोकी मानय परम सिखावन धन्य धन्य तय धन्य विभी भूषण विभीषण ने कहा हे तात परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया दीन देखकर प्रभु ने मन को मैं बहुत प्रिय लगा कुंभकर्ण ने कहा हे hey, पुत्र सुन रावण तो काल के वश हो गया है उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है हे विभीषण तू धन्य है धन्य है धन्य है हे hey, तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया बंधु बंसत के भज हु शोभा वचन कर्म मन कपट भजहु राम तुरा जाहुन निज पर सोझमोही भयकाल बस वीर हे भाई तूने अपने कुल को दे दी प्यान कर दिया जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना हे भाई मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ मुझे अपना पराया नहीं सूझता इसीलिए अब तुम जाओ बंधु वचन सुन चला विषण विभू नाथ भूधरा कार शरीराम कुंभकर्ण आवतरण धीरा इतना कपिन सुना जब काना नाम किल किलाय धाये बलवान लिए उठाए बिटपय भू कट पर भाई के के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी भूषण जी थे विभीषण ने कहा हे नाथ पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलिला कर हर्ष ध्वनि करके दौड़े वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से तांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे कोटि कोटि गिरिशिखर प्रहारा पर ही भालू कपि एक, एक बार न मनु तन नटारियो नटारिम गज अर्क फलन को मारियो तब मारुत सुत मुठ कह्यों परोधरन धरन व्याकुलर धू सर धू उठते ही ही पर रिच एक-एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते परंतु इससे न तो उनका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता तब हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा फिर उसने उठकर कर हनुमान जी को मारा वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े पुन नही अवनिपछ जह तह पटक पटक भटदार ऋषि चली बलिमुख से न पराई अति भय त्र को समूहायी अंगदादि कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव का कपिराज कहो अमित नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए कोई सामने नहीं आता सुग्रीव सहित अंगदादी वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चले